तृतीय वल्ली का प्रकरण चल रहा है जिसमें यमाचार्य नचिकेता को आध्यात्म की महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं नवेश्लोक में यमाचार्य कह रहे हैं विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवा नर सो अधन पार्नती तत्ष्णो परमं पदम विज्ञान सारथि यस्तु अच्छी बुद्धि अच्छा ज्ञान जिसका सारथी है अच्छी बुद्धि वाले सारथि वाला जो रथी है पूर्व में उन्होंने जो उपमा दी थी कि आत्मा तो रथी है बुद्धि सारथी है मन लगाम की तरह है इंद्रियां घोड़े की तरह हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय घोड़े के मार्ग के समान हैं। तो बुद्धि की तुलना सारथी से की थी यहां कह रहे हैं किचो विज्ञान से युक्त सारथी वाला है और मन प्रग्रहवान न रहा और अच्छी लगाम की तरह जिसके पास में मन है अर्थात जिसका मन अच्छा है ऐसा व्यक्ति ऐसा साधक सह अध्वन पारम आपनोदी वह इस मार्ग के पार को अंतिम सिरे को प्राप्त कर लेता है इस मार्ग में ये अंत तक पहुंच जाता है और तद विष्णु परमम पदम वह परमात्मा के परम पद को अर्थात मुक्ति को पा लेता है इस श्लोक में यमाचार्य दो बातों के ऊपर जोर दे रहे हैं एक तो हमारी बुद्धि अर्थात हमारा सारथी अच्छा होना चाहिए ज्ञानवान होना चाहिए वैसे तो हर सारथी कुछ ना कुछ जानता ही है हर बुद्धि कुछ ना कुछ जानती ही है और जानने के कारण ही वो संसार के कार्यों को कर पाती है लेकिन जिस बुद्धि की यमाचार्य कामना कर रहे हैं उपदेश दे रहे हैं वह विज्ञान युक्त होनी चाहिए विशेष ज्ञान से युक्त बुद्धि होनी चाहिए और दूसरा मन प्रग्रहवान न रहा और अच्छी लगाम की तरह से अच्छे नियंत्रण के रूप में अच्छे नियंत्रित रूप में जिसका मन है ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर साधकों को आध्यात्मिक व्यक्तियों को तरह तरह की साधना करते हुए हम देखते हैं उद्देश्य तो सबका यही है कि हम ठीक रास्ते पर चलें और परम पद मुक्ति को प्राप्त करें विष्णु के परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर सकें और इसके लिए एक वर्ग है जो ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है मन में यह निश्चय करके कि जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा तब तक ठीक मार्ग पर कैसे चल सकेंगे और वो ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है अपने सारथी को ज्ञान युक्त करने में लग जाता है समाज का एक साधक वर्ग देखता है ये जो जानने वाले हैं पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं बड़े बड़े विद्वान हैं ये भी संसार में इसी तरह से भटक रहे हैं तो ज्ञान की महत्ता वह नहीं है जितनी की मनोनियंत्रण की महत्ता है इसलिए वो ज्ञान को छोड़ के मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में बैठते हैं ध्यान करते हैं धारणा लगाते हैं प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं और ज्ञान की उपेक्षा करते हैं यमाचार्य कह रहे हैं कि दोनों की हमारे को आवश्यकता है हमको ज्ञान की भी आवश्यकता है और मनोनियंत्रण की भी आवश्यकता है अगर पंडित व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति संसार में भटक रहा है विषय भोगों की तरफ जा रहा है तो इसमें ज्ञान का दोष नहीं है इसमें उसके मनोनियंत्रण का दोष है और जो मनोनियंत्रण का अभ्यास करते हैं एकाग्र होकर के बैठे रहते हैं लेकिन साथ ही विपरीत भ्रांत मान्यताओं को भी बना के रखते हैं वहां भी उनकी एकाग्रता का साधना का दोष नहीं है दोष है उनको ज्ञान को छोड़ देने का जो ज्ञानी और समझदार व्यक्ति हैं वो ऐसे साधकों को देखकर के बोलेंगे कि मन में तो ऐसी विपरीत विपरीत धारणाएं मान्यताएं बना रखी हैं क्या साधना करते होंगे गलत रास्ता पकड़ रखा है इसको हम रथ वाले उदाहरण से ही अगर समझें कि एक सारथी है जिसको रास्ते का पूरा पता है यदि अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद का पूरा मार्ग उसको पता है कहां विपरीत स्थितियां हैं कहां अनुकूल स्थितियां हैं कहां धीमे चलना है कहां तेज चलना है सब कुछ उसको पता है लेकिन रथ की लगाम को वो अपने हाथ में नहीं रखता तो घोड़े जिधर जाना चाहेंगे उधर जाएंगे सारथी को मार्ग का कितना भी अच्छा पता हो सूक्ष्मता से पता हो अगर लगाम सारथी के हाथ में नहीं है तो घोड़े वो रथ उसको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा किसी हालत में नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि तब घोड़े अर्थात इंद्रियां अपनी इच्छा के अनुरूप अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप जो उनको भौतिक स्थितियों में सुख लग रहा है उधर वो जाएंगे और लक्ष्य से हमें चुत कर देंगे और इसके विपरीत एक ऐसा सारथी हो जिसने अपनी लगाम को रथ की लगाम को भली प्रकार पकड़ रखा है लगाम को ठीक तरह संचालित कर रहा है लेकिन उसे यह नहीं पता है कि रास्ता कौन सा है लगाम तो नियंत्रित है लेकिन रास्ते का पता नहीं है तो भले ही हम मनोनियंत्रण का बहुत अभ्यास कर लें, लेकिन बुद्धि में अगर शुद्ध ज्ञान नहीं है तो भी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते इसलिए यमाचार्य ने कहा कि बुद्धि भी अच्छी हो और मन भी अच्छा हो पूरी तरह नियंत्रित हो अब बात आती है कि हमारे को पहले बुद्धि को शुद्ध करना है अथवा पहले मनोनियंत्रण करना है रथ के उदाहरण से देखें हम यात्रा पर निकल पड़े हैं और कहीं दो या तीन मार्ग हमको तो दिखाई देते हैं हम चौराहे पर पहुंच गए प्रश्न उठता है कि किधर जाएं लक्ष्य पता है कि अहमदाबाद जाना है लेकिन सारथी को चालक को पता नहीं है रास्ता कौन सा अहमदाबाद की तरफ जाता है तो वहां सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है कि हम किसी से पूछें अहमदाबाद की तरफ कौन सा रास्ता जाता है दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि अनेक व्यक्ति हैं जिनको अहमदाबाद का रास्ता पता है लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि लगाम हाथ में नहीं है इसलिए मैं तो लगाम को पकड़े रखूंगा अब वो चौराहे पर खड़ा है लगाम को पकड़ रखा है पूछ नहीं रहा है हम अपने अनुभव को देखें कभी हम यात्रा पे पर निकले और चौराहे पर पहुंचे तो किसी एक मार्ग पर एक भी कदम बढ़ाने से पहले हम एक जगह पूछेंगे दो जगह पूछेंगे कि कौन सा रास्ता गंतव्य तक जाता है और यदि एक ने कोई एक रास्ता बताया और दूसरे ने दूसरा रास्ता बता दिया तो फिर हम रुक करके और प्रयास करेंगे कि वास्तव में कौन सा रास्ता ठीक है तीसरी जगह पूछेंगे चौथी जगह पूछेंगे किसी प्रामाणिक व्यक्ति से पूछने का प्रयास करेंगे किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछने का प्रयास करेंगे किसी परिचित व्यक्ति से पूछने का प्रयास करेंगे लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा कम हो पाता है हम रथ पे बैठे हैं लगाम को पकड़ रखा है और जो हमको मन में आ रहा है जैसा किसी एक ने बता दिया हम चल पड़े जब दो व्यक्ति अलग अलग मार्ग को बता रहे हैं तीन व्यक्ति अलग अलग मार्ग को बता रहे हैं तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है रुक करके ये निर्णय कर लें कि तीनों में से कौन ठीक है और इसके लिए हमको समय लगाना आवश्यक है और यह समय लगाना व्यर्थ नहीं हो सकता व्यर्थ नहीं होता अगर कोई अपने सारथी को ठीक रास्ते का निर्णय न करवाना चाहे और बस चलते रहना चाहे तो उसके लिए विकल्प होगा कि तीन रास्ते हैं तो तीनों पर चल चल करके देख ले पहले एक रास्ते पर चलता जाए कि अहमदाबाद आता है या नहीं आता है पूछे किसी से नहीं चलता जाए और फिर कहीं दूर दूर तक अहमदाबाद का पता ना लगे तो लौट के आ जाए फिर दूसरे रास्ते पर चले फिर तीसरे रास्ते पर चले हो सकता है किसी एक ठीक रास्ते पर भी वो चले और अहमदाबाद से पहले महसाना तक जाए लेकिन देखें कि अब तक तो अहमदाबाद आया ही नहीं संभवतः मैं गलत मार्ग पर हूं तो उसी ठीक रास्ते से लौट करके वापस आएगा वो और दूसरे रास्ते पर चलेगा और इसी प्रकार से अपना समय और श्रम व्यर्थ करता रहेगा तो बुद्धिमत्ता इस बात में है कि पहले हम बुद्धि को अपने जान को शुद्ध करें इसलिए यमाचार्य ने पहले कहा विज्ञान सारथी रियस्तु विज्ञान जिसका सारथी है और लगाम के नियंत्रण की बात तो बाद में आती है तो क्या ऐसी स्थिति में हम मुक्ति तक के संपूर्ण मार्ग को सब कुछ जानने के बाद ही सारे संशयों के निवृत्त होने के बाद ही चले और ऐसा करने लगे तो ज्ञात होता है कि वर्षों लग जाएंगे शुद्ध ज्ञान ठीक रास्ता को पाने में सारे संशयों की निवृत्ति होने तक तो बहुत दिन लग जाएंगे बहुत वर्ष लग जाएंगे तो क्या तब तक हम बैठे रहे हमको रास्ता एक सीमा तक मोटा मोटा पता लग गया ये दिशा है अब जो और सहायक थोड़े थोड़े साधन है छोटी छोटी सूचनाएं हैं वो हमको चलने के बाद भी पता लग सकती हैं। हमको मुख्य मार्ग पता लग गया कि इस दिशा में अहमदाबाद जाया जाता है अब मार्ग में किस जगह भोजन के लिए भोजनालय है वो उस गांव के पहले है या गांव के बाद में है ये छोटी छोटी बातें हैं जो रास्ते में हमको पता लग जाएंगी रास्ते में भी हम पूछ सकते हैं तो पहले ज्ञान प्राप्त करें और फिर कर्म करें इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम हर छोटी छोटी बात को पहले जानने की प्रतीक्षा करते रहें और चलने को टालते रहें मुख्य मार्ग हमारे सामने स्पष्ट हो जाए तो हम बाकी छोटी छोटी बातों को तो चलते चलते भी जान लेंगे और आगे चल देंगे तो हमारी बुद्धि भी अच्छी हो ज्ञान भी अच्छा हो और हमारा नियंत्रण भी हमारी लगाम के ऊपर हो जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहे हैं साधक जब अपने आप को गलत मार्ग पर चलता हुआ देखता है तो उसे मानसिक कष्ट होता है और अपने को नियंत्रित करने के लिए वो तरह तरह की तपस्याएं करता है उपवास करता है विषयों से अपने को रोकता है यमाचार्य यहां जो उपाय बता रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि आप विषयों को छोड़ दें आप अपनी इंद्रियों को छोड़ दें जो इंद्रियां गलत मार्ग पर ले जा रही हैं उनको छोड़ दें वो तो बुद्धि और मन की बात कर रहे हैं सारथी और लगाम की बात कर रहे हैं जब साधक अपने को नियंत्रित होते हुए नहीं देखता तो तपस्या के रूप में भोजन छोड़ देता है और जब भोजन छोड़ता है तो इंद्रियां और शरीर दुर्बल होते हैं और जब ये दुर्बल होते हैं तो बुरे मार्ग पर चलने की गति कम हो जाती है वो अपने को रोक पाता है घोड़े के नाक में नकेल डाल रखी है लेकिन यदि लगाम बच्चे के हाथ में हो घोड़ा लगाम के साथ उस बच्चे को भी खींचता हुआ ले जाएगा बच्चे ने लगाम पकड़ रखी है लेकिन घोड़ा उससे रुकेगा नहीं बैल उससे रुकेगा नहीं बैल उसको खींचता हुआ ले जाएगा यदि हमारी बुद्धि कमजोर है बुद्धि की समझ कम है तो भले ही हमने मन की लगाम पकड़ रखी है इंद्रियों का आकर्षण विषयों का आकर्षण इतना रहेगा कि वह हमको खींचता हुआ ले जाएगा और जब ऐसा साधकों के साथ में होता है तो वो देखते हैं कि ये बैल ये घोड़ा बहुत शक्तिशाली है मेरे को खींच के ले जा रहा है ये इंद्रिया ये शरीर बहुत शक्तिशाली है मेरे को विषयों की तरफ ले जा रहे हैं तो उसको उपाय सोचता है कि इनको दुर्बल कर दो दो दृष्टि हो सकती है एक ये दृष्टि कि अपने को सबल बना लो और एक ये दृष्टि कि इस घोड़े को बैल को इंद्रियों को दुर्बल कर दो उसको खाना देना बंद कर दो घोड़े और बैल को जब खाना देना बंद करेंगे तो धीरे धीरे कमजोर होगा और वो वश में आ जाएगा और वो बच्चा अपनी सफलता पे प्रसन्न हो सकता है लेकिन इस प्रसन्नता से उसको मिलेगा क्या ठीक है विपरीत मार्ग पर जाने के लिए तात्कालिक रूप से कुछ रोक पाएगा लेकिन जो लंबी यात्रा करनी है वो घोड़ा वो बैल लंबी यात्रा के लिए बलवान रह पाएगा और अगर कुछ चल भी पाया तो धीरे धीरे चलेगा लक्ष्य में न्यूनता आएगी तो अपने आप को इस रूप में नियंत्रित करना भोजन छोड़ देना भूखे रहना बिल्कुल एकांत में चले जाना ये कुछ उस तरह के उपाय हैं जहां हम अपने बैल को इंद्रियों को कमजोर करते हैं लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को और अपने मन को बलवान करो स्वयं अपने आप को बलवान करो इंद्रियां जितनी बलवान हैं परमात्मा ने दी हैं उसको कृपा मानो और उनका उपयोग ठीक मार्ग पर चलो ठीक मार्ग पर करो तो हम मार्ग पर जल्दी पहुंच पाएंगे और ठीक तरह पहुंच पाएंगे ये इंद्रियों का विषयों की तरफ आकर्षण विषयों की तरफ प्रवृत्ति ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बना दी ये मुक्ति पर चलने के लिए हमारे लिए आवश्यक है और इसका हमारे को सदुपयोग करना है तो हमारा ध्यान बुद्धि और मन के ऊपर होना चाहिए ना कि घोड़े को कमजोर करने के लिए या उसका आहार ही उसके सामने से हटा देने के लिए यमाचार्य कुछ इसी प्रकार का संकेत यहां कर रहे हैं तो जो व्यक्ति विज्ञान वाला है नियंत्रित मन वाला है वो मार्ग के पार चला जाता है